आध्यात्म रामायण युद्ध कांड समुद्र तरण लंका निरीक्षण तथा रावण सुख संवाद श्रीमहादेवाच सेतुमाररभमाणस्थर शिव सेतु चणमत्सेतुंधम जो दृष्ट्वा शिव ब्रह्मत्यादिपापेभ्यो मुचते मदनुग्रहाथ श्री महादेव जी बोले हे पार्वती सेतुबंध के आरंभ होने पर भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते हुए लोक हित के लिए इस प्रकार कहा जो पुरुष रामेश्वर शिव का दर्शन कर सेतुबंध को प्रणाम करेगा वह मेरी कृपा से ब्रह्मत्या पापों से मुक्त हो जाएगा सेतुबंधे नर स्ना दृष्ट् राकल्पनीयों भूप्वा गाणसी नर आलीय गंगा सलिल समुद्रे चमुद्रे क्षिप्तारो ब्रह्मापनोत संशय यदि कोई पुरुष सेतुबंध स्नान कर रामेश्वर महादेव के दर्शन करे और फिर संकल्प पूर्वक काशी जाकर वहां से गंगा जल लावे तथा उससे रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे तो वह निसंदेह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है कृता योजना चतुर्दश द्वितीय तथा चार्ह योजनाली तो विंशति तृतीय न तथा चार्हा योजना लि चतुर्थे ना विंशतिश्रुत पंचमे नयोविशोजनाबन्धता करे से नलो वाण सत्तम सुना जाता है वाणर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन चौदह योजन दूसरे दिन बीस योजन तीसरे दिन इक्कीस योजन चौथे दिन बाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन समुद्र पर पुल बाँधा तेन जगम्म कपयोजना कपयो शतम दृत्याद्रिमधोत्तम इसी पुल से वाणरगण तुरंत ही सौ योजन समुद्र के उस पार चले गए और फिर असंख्य वानर वीरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया आरुष मरुतिम रावो लक्ष्मण्यंगदम तथा दिद्रक्षाघव लंकाम आरोहालंका नाना चित्र कुम चित्रप्रास संबाधाम स्वर्ण प्राकार तोरणाम फिर श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर रामचंद्र जी हनुमान के और लक्ष्मण जी अंगद के ऊपर बैठकर उस महान पर्वत पर चढ़ गए उन्होंने देखा कि लंकापुरी अति विस्तीर्ण है यहाँ नाना प्रकार की ध्वजाओं विचित्र प्रसादों तथा निर्मित परकोटों और शक्रम से सुसज्जित है। प्रसादो परिविस्तीर्ण प्रदेशे दसकंधर मंत्र भी सहित भीट दस को ज्वल नीलाकार वह सब ओर से खाइयों तोपों और संक्रमों सुरंगों से सुशोभित है उसके एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में अपने वीर मंत्रियों के सहित रावण बैठा है उसके शिरो पर दस मुकुट सुशोभित है वह नीलाचल के शिखर के समान आकार वाला एवं श्याम मेघ के सी आभावाला हैदंडनेकै परशोभित एक अतरे बद्धो मुक्तो रावेण वैशुक वानता सम्यक दसानन मुपागतः प्रहसन रावण प्राह प्रा पीड़ित किंपरेश नाना प्रकार के रत्न दंडयुक्त श्वेत छत्रों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है रावण के पास पहुंचा उसे देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा सुख क्या शत्रुओं ने तुम्हें कुछ कष्ट पहुँचाया है रावणस्य से अवच्रुता शुको वचन सागर से तीर भ्रमं ते वचन यता तत उत्पुल्य तदुत कपयो गृह माणगत खदंत हूँ लोपत प्रचक्रमु तथो राम रक्षे क्रोशत रघुपुंगविज्य विसिज्यता प्राह विशिष्ट कपीश्वर तो रावण के के वचन सुनकर ने कहा समुद्र के उत्तर पर जाकर जो ही ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा तो ही कुछ ने उछलकर मुझे तक्षण पकड़ लिया और मुझे घूसों नखों एवं दांतों से मारने तथा लुप्त करने का आयोजन करने लगे तब हे राम मेरी रक्षा करो जिस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ राम ने कहा इसे छोड़ दो इससे विद्यते संधिधान पुरप्राकार मजं ते क्षप्रमे कतरम करो सीतां वास्तम प्रयक्षाचो युद्धम वाधी प्रभो मेरे विचार से देव और दानुओं के समान राक्षसों के दलबल और वानरों की सेना में किसी प्रकार मेल नहीं हो सकता प्रभो वे शीघ्र ही नगर के परकोट पर आने वाले हैं आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए या तो उन्हें सीता दे दीजिए और या उनके साथ युद्ध कीजिए मामा राम स्तम ब्रोहिरावणम शुक यदल चिंत्य सीता मेहित वन थी तदर्श था काम ससैंड सह बांधवगरी कल्लका सकारा सतोरण राक्षस बलं पश्यध्वंसी माया घोररोष महं भोक्षे रावण राम ने मुझसे कहा कि शोक रावण से मेरी ओर से कहना कि जिस शक्ति के भरोसे तुमने हमारी जानकी को हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना और बंधु बांधवों के सहित मुझे दिखलाना तो कल ही प्राकार और तोनाद के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे वाणों से विध्वस्त हुए देखेगा रावण उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा तू अपने बल को स्थिर रखना परमलोचन रामा एक चार पुष्लक्ष्मणश्च्रीवीषण एक समर्थास्ते लंका नाशेत प्रभो उत्पाटभस्मी कर्णे सर्वे ठंतु बानराम प्रणाम चलष्य पुराक पश्चिसेता प्रे और सब बानर एक और रहे तो भी एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़कर उसे भस्म और नष्ट करने में तो राम लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण ये चार पुरुष श्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं और मैंने जैसे उनके बल रूप और अस्त्र शस्त्र देखे हैं उससे तो यही मालूम होता है कि और तीनों अन्यत्र अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं अब सब और फैली हुई बांडरों की उस असंख्य सेना को देखिए गर्जंति वाहन पश्यत पर्वत न गणे सन् नण यह वानर देखिए ये पर्वस्त वीर कैसे गर्ज रहे हैं इन्हें गिना नहीं जा सकता इसलिए मैं आपको इनमें से प्रधान प्रधान बतलाता हूँ एश यो भी मुको सतेन नषति वाडर यूथ पा सहसाण सीवाग्रीवसेसेनार्मानंदन एस पर्वत श्रृंगाभ्य पद्म स्फोट योलाूल चुन पुनः पुनः गोला बाल पुत्र की ओर देखकर बारंबार देख कर बारम्बार गाख पतियों से घिरा हुआ है वानर राज सुग्रीव का सेनापति अग्निनंदन नील है जो कमल केसर की सी आभाला तथा पर्वत शिखर के समान विशाल काय है एवं रोषपूर्वक बारंबार अपनी पूछ पटक रहा है वह अति व्रजवान बालीपुत्र युवराज अंगर है